अब ऊर्ध्व और अधः स्थान विषयक शिल्पजनों के कृत्यों को कहते हैं भावार्थ जैसे वायु और किरणें सूर्य आदि को पहुंचाती हैं वैसे ही उत्तम बुद्ध के सदृश वर्तमान स्त्रियां सुख को पहुंचाती हैं और जो विद्वान लोग मनुष्यों में पिता के सदृश वर्तमान हैं उनके प्रति सबको चाहिए कि पुत्र के सदृश बर्ताव कर और सब व्यवहार को जान के यथावत करें अब अग्नि आदि पदार्थ चालित यान विषय शिल्पी कृत्य को कहते हैं भावारथ जो विद्वान लोग अग्नि आदि विद्या से चलाए वाहनों से व्यवहार करें वे किस किस ऐश्वर्य को न प्राप्त होवें भावारथ विद्वानों की योग्यता है कि जो प्रीति से धार्मिक उत्तम सेवक विद्यार्थी वा श्रोता जन समीप आवें उनको उत्तम विज्ञान आज देंवे जिससे सब मनुष्य सबके साथ मित्रों के सदृश व्यवहार करें भावाार्थक जो लोग विद्वानों के मार्गों से पदार्थ विद्याओं का खोज करें वे संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त हों तथा जल स्थल और अंतरिक्ष में जा आ और लक्ष्मीवान हो दारिद्र्य का तिरस्कार करके धनवान होते हुए अन्य जनों को भी ऐसे ही करें जो शिल्पी विद्वानों के साथ और लोग परस्पर मित्रता कर तो क्या पाएं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो विद्वान और अविवदवान लोग परस्पर मैत्री करें वे अनादि सिद्ध कल्याणकारक ब्रह्म ऐश्वर्य और विज्ञान को प्राप्त होकर धार्मिक होते हुए दुष्ट व्यसनों का त्याग करके सदा ही सुखी होवें अब शिल्प विद्या उपदेशार्थ आज्ञा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप हिंसा आदि अधर्म व्यवहार को त्याग के वायु बिजली आदि पदार्थ विद्याओं को जान अन्य जनों के लिए विद्या आदि दे और पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन करके अतिकान जियो अब शिल्प विद्या सिद्ध यान से जाने आने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो लोग विमान आदि यानों को अग्नि आदि से रचते हैं वे अभिष्ट सुखों को प्राप्त होकर जहां इच्छा हो शीघ्र जा सकते हैं अब शिल्प विद्या फल को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य शिल्प विद्या से अनेक कला यंत्रों का निर्माण करके वाहन आदि को रचते हैं वे अपने गृह कुल और देश में पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं इस सुक्त में अश्व शब्द से शिल्पी जनों का कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 58वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 59वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में मित्र गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ जो मनुष्य लोग सत्य का उपदेश करने सत्य विद्या देने मित्रता रखने सबको धारण करने वाले परमात्मा और सबके व्यवस्थापक राजा का सत्कार करते हैं वे ही सबके मित्र हैं अब ईश्वर और आप्त विद्वान के मित्रपन को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता और स्वामी के गुण कर्म और स्वभाव के सदृश अपने गुण कर्म और स्वभावों को करके सत्य न्याय से सबको शिक्षा करते हैं वे पाप रहित धर्मात्मा होकर यथार्थ वक्ता और स्वामी से रक्षित हुए दुष्टों के नाश तथा पराजय को प्राप्त नहीं हो सकते और न वे दूर वा समीप से पक्षपात से पाप का सेवन करते हैं भावार्थ जो लोग परमेश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुषों के साथ मित्रता कर और क्षमा आदि विद्या न्याय के प्रकाश आदि गुणों का स्वीकार करके धर्म युक्त मार्ग में वर्तमान हैं वे ही परमेश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुषों के लिए प्रिय होते हैं भावार्थ जैसे ईश्वर और यथार्थ वक्ता पुरुष धर्म में वर्तमान हुए नमस्कार करने के योग्य होते हैं वैसे ही न्याय और विनय से राज्य के पालन करता राजा लोग सत्कार करने योग्य होवें और जैसे सज्जन लोग परमेश्वर और यथार्थ वक्ताओं के कर्मों में वर्तमान हैं वैसे ही हम लोगों को चाहिए कि व्यवहार करें अब मित्र के लिए प्रिय पदार्थ देने को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वे ही पूज्य सूर्य के सदृश्य विद्या और धर्म के प्रकाश करने वाले यथार्थ वक्ता विद्वान लोग हैं कि जो उत्तम गुण और कर्मों में सबको प्रेरणा करें जैसे ऋतिक् अर्थात ऋतु ऋतु में हवन करने वाले लोग अग्नि में अच्छे बनाए हुए हवी अर्थात होम करने योग्य पदार्थ को होम से संसार को प्रसन्न करते हैं वैसे ही उत्तम गुणों से युक्त विद्यार्थी जनों में विद्या और धर्म को अच्छे प्रकार स्थापित करके सब मनुष्य आदि प्राणियों को सुखी करते हैं अब प्रजा मित्र राजा के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो लोग अनादिकाल से सिद्ध विद्या धन का ग्रहण करके संपूर्ण प्रजाओं की रक्षा करते हैं वे इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त होते हैं अब मित्रपन से ईश्वर के पदार्थ रचन और ईश्वर सेवन को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो बड़े सामर्थ्य से सूर्य और पृथ्वी आदि विस्तार सहित संसार को रच और अंतरयामी रूप से सबको जान और धारण करके नियम में लाता वही उपासना करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे रोके गए प्राण वायु इंद्रियों को रोकते हैं वैसे ही योगी जन समाधि से परमात्मा को प्राप्त होते हैं अब मित्रत्व से ईश्वर उपासना विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो परमात्मा अन्याय से रहित भक्त मनुष्यों को सिद्ध इच्छा वाले करता है वही सब लोगों को ध्यान करने योग्य है यह 59वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले आठवें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राज विषय का उपदेश करते हैं भावार्थ जो मनुष्य इस संसार में सबके साथ भाईपन करके बुद्धि और धन से सुख बढ़ाते वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं फिर उसी राज शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे बुद्धिमान लोग यहां बर्ताव करें वैसे ही बर्ताव करके विद्वान होओ भावार्थ जो लोग परमेश्वर में प्रीति और उसकी आज्ञा के भंग होने से भय तथा धर्म का आचरण करते हैं वे ही मोक्ष पदवी को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो विद्वान होकर धर्म युक्त आचरण से प्रयत्न करते हैं वे लक्ष्मीवान और अतुल धनों को प्राप्त होकर पराक्रमों को बढ़ाते हैं भावार्थ राजा को चाहिए नायकों चार्य That after a percent Tim, Goddespans e Noctus hopes of a order with theakers and without lawns, all the vision of Godえ to be putless to to present, how the flowers improve our near-rose to give the rewards of our lives. that is a good story, that by the end of the week of Mirinda family and corridendo like I wanted this webinar says to a student position as well you remember शपात का त्याग करके सबके साथ कपट रहित वरताव करते हैं वैसा ही वरताव करो अब राज प्रसंग से अमात्य और प्रजाकृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप इस राज्य में मनुष्यों के हित के लिए असंख्य उत्तम कर्मों को करके धार्मिक मंत्री जन और उपदेशकों के साथ यथार्थ वक्ता पुरुषों से की हुई प्रशंसा को प्राप्त होकर अगले जन्म में भी मोक्ष को प्राप्त होइए इस सुक्त में राजा मंत्री और प्रजा के कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 60वां सुक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 61वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फाकाह काल की वेला की उपमा से स्त्री के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे स्त्रियों जैसे प्रातः वेला संपूर्ण प्राणियों को जगाके कार्यों में प्रवृत्त करती है वैसे ही प्रतिव्रता होकर पतिओं के साथ अनुकूलता से वर्तकर प्रशंसित होओ फिर उसी विषय को प्रकारान्तर से अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जैसे चंद्रमा रूप रथ वाली प्रातः काल की वेला तेजस स्वरूप होकर सबको जगाती है वैसे ही उत्तम पंडिता स्त्रियां अपने अपने पति को सेवा और विनय से सुशील करती हैं भावार्थ हे उत्तम स्त्रियों जैसे प्रातः काल संपूर्ण घनो के खंडों को प्रकाशित करते हैं वैसे ही उत्तम व्यवहारों को प्रकाशित करो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे स्त्रियों जैसे दिन का संबंधी प्रातः काल है वैसे ही छाया के सदृश अपने अपने पति के साथ अनुकूल होकर व्यवहार करो और जैसे यह प्रकाश पृथ्वी के योग से होता है वैसे पति और पत्नी के संबंध से संतान होते हैं